संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव संसार में प्रस्तुत है भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते उनके स्नेहा कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतिया चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगतीं, गलियों और उनके अंतर व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह वा खिलौने वाला वहीं बैठकर कर खिलौने की पेटी खोल देता बच्ची, बच्ची खिलौने देखकर कर पुलकित हो उठते वे पैसे लाकर ला खिलौने का मोल भाव करने, करने लगते, लगते पूछते इचका क्या नाम है और क्या है खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता खिलौने लेकर ले फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और, और तब फिर खिलौने वाला उसी, उसी प्रकार गाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुनु जब खिलौने ले आया तो बोला मेला घोला कैसा चुंदल चुन्नल चुंदल है मुन्नु बोला और देखो मेला कैचा चुंदल दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे उन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा हरिओ ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं मुन्नू बोला दो में खिलौने वाला दे गया है रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया कैसे दे गया है ये तो वही जान लेकिन दे तो गया ही है इतना तो निश्चय है एक जरा सी बात ठहरी रोहिणी अपने काम में लग गई फिर कभी उसे इस पर विचार की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती छह महीने बाद नगर भर में दो चार दिनों से एक मुरली वाली के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे भाई वाह मुरली बजाने में वह एक ही उत्ताद है मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है सो भी दो दो पैसे में इसमें उसे क्या मिलता होगा मेहनत भी तो ना आती होगी एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह वा मुरली वाला मैंने तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी यही तीस बत्तीस का होगा दुबला पतला गोरा युवक है बिकानेरी रंगीन साफा बांधता है वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था क्या क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था हाँ जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा पर भाई है वह एक उस्ताद प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाली की चर्चा होती प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक प्रदुल स्वर सुनाई पड़ता बच्चों को बहलाने वाला मुरलीवाला। रोहिणी ने भी मुरली वाली का यह स्वर सुना तुरंत ही उसे खिलौने वाली का स्मरण होया उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई किस तरह देते दे हो दे मुरली किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोचनी ही ढीली होकर लटक आई है इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा एक स्वर से सब बोल उठे अम्बी लेली वाला हर्ष गदगद हो उठा और बोला देंगे भैया देंगे लेकिन जरा रुको ठहरो एक एक को देने दो अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे बेचते ही तो आए हैं और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी संतावन हाँ बाबूजी क्या पूछा था आपने कितने में दी दी तो वैसे तीन तीन पैसे के हिसाब से है पर आपको दो दो पैसे में ही दे दूंगा विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए मन ही मन कहने लगे कैसा है देता तो सबको इसी भाव से है पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है फिर बोले तुम लोगो की झूठ बोलने की आदत होती है देते होगे सभी को दो दो पैसे में पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो मुरली वाला एकदम अप्रति हो उठा और बोला आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों न बेचे पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है आप भला काहे को विश्वास करेंगे लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो दो पैसा ही है आप कहीं से दो पैसे में ये मुरलिया नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है जल्दी से दो ठो निकाल दो, दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा उसके पास कई रंग की मुरलियां थी बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता ये बड़ी अच्छी मुरली है तुम यही ले लो बाबू राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है हाँ भैया तुमको वही देंगे ये लो तुमको वैसी ना चाहिए नारंगी रंग की अच्छा अच्छा वही लो ले आए पैसे अच्छा चलो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल कर रखी थी तुमको पैसे नहीं मिले तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बहू हाँ फिर आओ अब की बात मिल जाएंगे है।, है। तो क्या, क्या हुआ ये लो पैसे, पैसे, पैसे वापस लो ठीक हो गया नही हिसाब? मिल गए पैसे।, पैसे देखो देखो, देखो, देखो मैंने तरकीब बताई ना तुम्हें अच्छा अब तू किसी को नहीं लेना है सर ले चुके ना तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है अच्छा तुम भी यहाँ ले लो अच्छा चलो तो मैं चलता हूँ अब इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है पेट जो न कराए सो थोड़ा इसी समय मुरली वाले का स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह वा मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्ने बातें याद आती रहीं। रही। महीने के महीने आए और चले गए फिर मुरली वाला न आया धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षण हो गई। आठ मास बाद सर्दी के दिन थे रोहिणी स्नान करके, करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबे के राशि सुखा रही थी इसी, इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाली का स्वर उसके लिए परिचित था छठ से रोहिणी नीचे उतर आई उस समय उसके पति मकान में नहीं थे हाँ, हाँ उनकी वृद्धा दादी, दादी थी, थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली दादी, दादी चुनु मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चलकर ठहराओ मैं उधर कैसे जाऊँ कोई आता न हो जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना तू। तो। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला कितनी मिठाई दू माँ ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी जायकेदार बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं गुलती बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है कितनी दे दू चपटी गोल पहलदार गोलियाँ हैं पैसे की सोलह देता हूँ दादी बोली सोलह तो बहुत कम होती है भला 25 तो देते मिठाई वाला बोला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें मैं अधिक न दे सकूँगा रोहिणी दादी के पास ही थी वह बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो ये पैसे रहे मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा तो चार की दे दो अच्छा पच्चीस नहीं सही बीस दे दो अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल मुझे ज्यादा करना आता भी तो नहीं कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कराहट फूट निकली रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही, ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ रोहिणी चिक्की आर से ही बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयादी भावो में डूब कर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर रोहिणी का अनुमान ठीक निकला अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा वह बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी, भी। सुखे वह भी बताओ अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ उन्हें आप जाने ही दें उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दो मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारा हर्जाना होगा मिठाई मैं और भी कुछ ले लूंगी अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था स्त्री थी छोटे छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वह सोनी का संसार था बाहर संपत्ति का वैभव था भीतर सांसारिक सुख था स्त्री सुंदरी थी मेरी प्राण थी बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था समय की गति विधाता की लीला अब कोई नहीं है दादी प्राण निकाले नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे उस तरह रहता घुल घुल कर मरता इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं पैसों की कमी थोड़ी ही है आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा अम्मा मिठाई मुझसे लो यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूंगा दादी, दादी, बोली। दादी बोली अरे अरे, अरे। ना, ना ना, अपने, अपने पैसे, पैसे लिए जा भाई तब तक, तक आगे, आगे फिर सुनाई पड़ा, पड़ा। उसी, उसी प्रकार, प्रकार मादक मृदुल स्वर में, में। बच्चों को बच्चु, बहलाने वाला मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला वाला अभी आप सुन रहे थे भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाला वाचिक स्वर पर भारती परिमल